आत्मनिरीक्षण के काल में व्यक्ति अकेला होता है और जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके निकट ईश्वर रहता है पास में ये सिद्धांत है जब आंखें खोल करके दुनिया के सामने रहेंगे ईश्वर दूर रहेगा हम दुनिया की वस्तुओं में व्यक्तियों में घटनाओं में खो जाते हैं इसको शास्त्रीय परिभाषा में कहते हैं वृत्ति सारूप्यम और जब व्यक्ति अकेला होता है सांसारिक वृत्तियों को नहीं उठा रहा होता है तो उस समय तो वृत्ति वैरूप्यम वृत्ति वैरूप्यम में यदि चाहे व्यक्ति उस समय तो ईश्वर की अनुभूति हल्की हो जाती है हल्की अनुभूति और ईश्वर उसको कुछ निर्देश भी करता है कुछ पूछता है उसका उत्तर भी देता है किस रूप में देता है अलग बात है देता अवश्य और उस समय उस समय अपनी वास्तविक स्थिति का पता चलता है व्यक्ति को मैं कैसा हूं कितना हूं दुनिया के अंदर घूमता व्यक्ति अपने आप को और रूप में प्रस्तुत करता है प्राय जो गुण नहीं होते उनको दिखाने का प्रयास करता है जो अवगुण होते हैं उनको छुपाने का प्रयास करता है जिससे प्रशंसा मिले यश मिले कीर्ति मिले लोग खुश हों उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे ऐसे कार्य करता ऐसा प्रदर्शन करता है ऐसा लिखता है बोलता है दर्शाता है जिसे बदनामी न हो जिन अवगुणों को देखकर के दुख ना हो गलत प्रभाव ना पड़े ऐसे अवगुणों को छपाता व्यक्ति ये लोक में होता आत्मिक्षण के काल में नहीं होता है क्षण में यथार्थता सामने आती है जैसा है वैसा ही दिखाई देता है उसको जितना है उतना दिखाई देता है, क्योंकि और तो कोई देखने वाला है नहीं किसको दिखाए और स्वयं देखने वाला है स्वयं चाहता है मैं जैसा हूं वैसा दिखाई दू मैं और दिखाई भी ऐसा ही देता है वो तो उस समय विवेक उत्पन्न होता है विवेक के संस्कार उत्पन्न होते हैं उस समय और ये जो स्थिति है विवेक उत्पन्न हुई हुई ये बहुत महत्वपूर्ण तो है योगी व्यक्तियों की स्थिति रहती है ये अपने आप को अपने शरीर से संस्कारों से संसार से संसार के व्यक्तियों से अलग समझना ये विवेक की स्थिति है और अपने आप के वास्तविक स्तर को जानना ये हमारे कपड़े लोगों के लिए अपने लिए नहीं हम ढके हुए गुप्त शरीर को हम जानते हैं दूसरा नहीं जानता क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये परंपरा है ऐसे ही जो गुप्त अवगुण हैं जो दोष हैं त्रुटियां हैं भूले हैं वो संस्कार हैं वासनाएं हैं वो छुपी होती हैं आत्मिक्षण करने से उनका बोध होता है आत्मिक्षण करते तो बोध होता ही नहीं उसको वो अपने आप को बिल्कुल ओके मानता है आई एम ओके ऑल राइट जब एकांश स्थान में बैठता है आंखें मंद करता है तो प्रती होती है कि मैं क्या हूं कितना पानी में हूं मैं और यथार्थता का पता चलते ही व्यक्ति का होश ठिकाने आ जाता है जो अभिमान का नशा होता है उतर जाता है अपने आप को देखते ही दुनिया के सामने कुछ भी लिखता हो कुछ भी बोलता हो कुछ भी करता हो कैसा ही प्रदर्शन करता हो आंखें बंद करके अकेला जब बिस्तर में या कुर्सी के ऊपर या कहीं भी अकेला आंखें बंद करके देखेगा उसमें समय वास्तविकता वास्तविकता का पता चलेगा उसका घर उतर जाएगा उसको ऋषि लोग कहते हैं स्वस्थ हो स्वस्मिन स्थित स्वस्थ अपने आप को जो देखता इसको दूसरे स्थिति के अंदर वशिकार संजय नामक भी कहा गया है वश्िकार संज्ञा मेरे पाओ में दर्द है मैं जानता हूं दूसरा कोई जानता नहीं मेरे सिर में या पीठ में कहीं चरम रोग है मैं जानता हूँ दूसरा नहीं जानता कौन कुजली मेरे को आती है फोड़ा है पेट में दर्द है हड्डी में दर्द है जोड़ों में दर्द है या ब्लड प्रेशर है मैं ही जानता हूं तो आप दूसरा जानता नहीं छुपा लेता व्यक्ति वास्तविकता को छुपाने का जो प्रवृत्ति देश में फैली हुई विदेशों में तो बहुत अधिक व्यक्ति में विवेक उत्पन्न नहीं होने देती और विवेक उत्पन्न नहीं होता तो वैराग्य नहीं होता और वैराग्य नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं होगी एकाग्रता नहीं होगी तो समाधि नहीं लगेगी समाधि नहीं होगी तो ईश्वर का बोध नहीं होगा स्थिति सी बात है जो लाल नीले पीले कपड़े पहनते हैं या पाउडर लिपस्टिक जो भी कुछ लगाते हैं चेहरे पे पोताइप करते हैं जूते है या टाई है या हेट है या कपड़ा है कुछ भी है वो तो शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं शरीर को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं वो तो बहुत स्थूल बात है ऐसा तो हम नहीं करते हैं हम नहीं करते ऐसा लेकिन अंतकरण को अंतकरण में स्थित जो वासनाएं हैं जो संस्कार हैं काम के क्रोध के लोभ के मोह के ईर्षा के द्वेष के अहंकार के उन संस्कारों को तो छुपाने का व्यक्ति प्रयास करता है ऐश्नाओं को छुपाने का प्रयास करता है उनका प्रयोग करते हुए उनको छुपाना यह खतरनाक चीज है लेकिन उभरने नहीं देना यह साधन है क्या बात समझ में आई हाँ जी हाँ जी हाँ जी याद जी मैं देखूँ सही समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये ऊपर से निकल रहा सारा ही हाँ जी डॉक्टर साहब क्या समझे हमारे जो, दो, दो दो तो वही हमें के ये तो एक अलग बात होगी मैंने जो लास्ट बातें बताई थी हाँ जी दिश देव जी क्या कहाँ ध्यान था आपका इसका मतलब पात्र नहीं है आप पात्र नहीं आप, आपकी पकड़ ही नहीं है जो मैं सूक्ष्म बात बता रहा हूं आपको फिर सुनो पात्रता नहीं आपको कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं एक एक शब्द पकड़ना चाहिए वक्ता मूर्ख नहीं होता है जिन कुस्कारों को वासनाओं को दोषों को त्रुटियों को हम प्रयोग में लाते हैं व्यवहार में प्रयोग में ला रहे हैं लेकिन वो हमारे में हैं ऐसा प्रदर्शन नहीं करते छुपाते हैं।, हैं ये दोष है लेकिन प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और वो संस्कार हैं बने हुए उनको हम दबाए रखते हैं ये गुण है अब समझ भाई बात तो कहां ध्यान था आपका इसका मतलब है आपका सुनने का स्तर रह नहीं कुछ नहीं है आपका कहां ध्यान था मैंने से विद्यार्थियों को पढ़ाता ही नहीं तो दर्शनाचार्य बनने जा रहा है इसलिए आत्मनिक्षण जो है आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरे दृष्टिकोण से बड़ा अमोघ शास्त्र है कायाकल्प करने वाला चंद्रप्राश खाते हैं या पता नहीं और कौन से भस्मे रसायन खाते हैं ऋषि लोग कहते थे ऐसे सुनते हैं ऐसा कि कायाकल्प ज्यादा बूढ़ा जवान हो जाता है हमें मिल जाए तो हम तो सारे वान को खिला दे <laughs> रण जी ए सी कायाकल्प मिल जाए रंशन जी कहेंगे भी मेरे पास जितने भी एफडी है सारी मैं दे दूंगा क्यों जोशी जी जो ही मेरा मकान है संपत्ति है ले ले बेटे से उधार लेके दे दूंगा मेरे को जवान बना दो एक बार किसी घुटना में दर्द है किसी के पाव में किसी कमर में किसी कहीं है क्या जी ज्योति जी त्यार हो जाएंगी ना बेटे कहेगी बेटा वो लक्की मेरे को दे दे, दे दस लाख एक बार उधार एक बार मैं दौड़ना चाहती हूं मैं वो कायाकल्प होता होगा ऐसी बात नहीं है होता तो होगा हम नहीं जानते आयुर्वेद रसायन भस्में टॉनिक्स जितने भी है आज हम लोप हो गए हमारा विश्वास नहीं आ लोगों को खोल तो रहे आयुर्वेदिक वो कहकर नहीं महाराज ये चूर्ण नहीं चाहिए फाकी नहीं चाहिए काढ़ा नहीं चाहिए हमको तो इंजेक्शन लगाओ अभी अभी लगाओ और अभी खड़े हो जाए बस ऐसा चाहिए मेरे को लोगों तो विश्वास ही नहीं है और मैसेज लिया ऊपर से जाकर के सुनी तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है शरीर की कायाकल्प होती है, नहीं होती है लेकिन आत्मा की तो कायाकल्प हो जाती है यात्मदा बलदा यश विश्व उपास प्रशम यश देवा यया मृतम यसे मृत्यु कस्मयी देवाया विश्वादेह ईश्वर के अर्थ का परक मुख्य है इसके स्थान पर आत्मिक्षण लगाने पूरा कट जाता है क्या कहा अध्यापक जी मैंने देग क्या भाव निकला का हाँ जी क्या भाव निकला भाव क्या है इन्होंने बताया ठीक उत्तर दिया है लेकिन क्या भाव है अपने शब्दों में बताओ हाँ जी कोई बताएगा आप में से अध्यापक डॉक्टर साहब बताइए नहीं, समझ में नहीं आया मैंने बहुत शॉर्ट में बोल दिया इस मंत्र का अर्थ मुख्य रूप से ईश्वर परक है यात्मदा बलदा विश्व उपासते मृत्यु कसमिशा विदेमा आत्मदा क्या ये स्थान पर आत्मनिक्षण यह लगा लें तो यह घट जाएगा ये जो आत्मिक्षण है ये आत्मा के यथार्थ स्वरूप को दर्शाने वाला है आत्मा को पवित्र करने वाला है आत्मा का बल देने वाला है इस आत्मिक्षण के माध्यम से ही ऋषि लोग महर्षि लोग देव लोग महान बने थे जिसके आश्रय से व्यक्ति महान बन जाता है अमृत को प्राप्त जाता है और जिसके ना करने से व्यक्ति नरक को मृत्यु को प्राप्त होता है निकलेगा अनर्थ नहीं निकला ऐसे हुआ होनी चाहिए आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं इतना महत्वपूर्ण आत्मिक्षण तो शमशान में जाते हैं ना तो कैसी स्थिति बनती है जी और जेल में जाते हैं तो कैसी स्थिति बनती है और हॉस्पिटल में जाते हैं तो कैसी स्थिति बनती है ऐसी स्थिति जब अकेला आंखें बंद करके व्यक्ति आत्मिक्षण करता है तो स्थिति वही बनती है क्या बता तेजेंद्र जी और आत्मिक्षण करके अपने दोषों को त्रुटियों को देकर के सुधार की भावना करता है तत्काल समाधान निकल जाता है और ये सुधार हो जाता है उसका लंबा काल नहीं लेता न काल कालो वाम आज अभी इस समय राक्षस वृत्ति वाला व्यक्ति देव देववृत्ति वाला बन जाता है आत्मिक्षण के माध्यम से आज जो मन में काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा देश अहंकार आलस्य प्रमाद स्वार्थ की भावनाएं हैं अभिमान की भावनाएं हैं उनको तत्काल दबा देता है नष्ट नहीं होती हो दबा देता है और इसके विपरीत सेवा परोपकार सत्य दया निर्भिमानता निष्कामता के संस्कारों पर हैं इतने अधिक यज्ञ और प्रवचन और ऋषियों के ग्रंथों को पढ़कर के व्यक्ति सारथी बना रहता है आलसी बना रहता है प्रमादी बना रहता है अकर्मण्य बना रहता है तो मैं समझता हूं ये कुछ नहीं है कुछ नहीं है ये तो तार रटनता है बस एक लकड फूक होता है एक तोता रटनता है क्या कहा मैंने ये एक तो वहां लकड फूक होता है तो रटन होती है बस क्यों डॉक्टर साहब गलत तो नहीं कहा मैंने दर्शन पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ते हैं यज्ञ करते हैं परोपकार करते हैं ज्यादा जीवन उच्च ज, पवित्र जीवन सात्विक भोजन व्यायाम स्वाध्याय सत्संग आत्मिक्षण आत्मचिंतन इतना करने के उपरांत भी स्वार्थ की देश की ईर्ष्या की अकर्मण्यता की आलस्य की प्रवृत्तियां पैदा होती है तो मैं तो कहूंगा एक तोता रनता है बस और कुछ नहीं है ईश्वर भक्त आध्यात्मिक आदमी परोपकार से परिपूर्ण होता है परम पुरुषार्थी होता है वो सतर्क सावधान होता है वो अत्यंत सत्यवादी होता है वो झूठे आदमी इतने झूठ बोलते हैं आप पूछो मत जानबूझ के नहीं बोलते होंगे परीक्षण नहीं करते हैं आप बिना परीक्षण के जो आया मन में बोल दिया परीक्षण नहीं करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है यथार्थ है अथवा नहीं है कितनी बार झूठ बोलते हैं अपना स्वामी सत्यपति जी क्या सीखा हमने इतना परीक्षण करने वाला मैंने आदमी देखा नहीं बहुत परीक्षण करता था सत्य बोलना बहुत कठिन है बहुत कठिन है सामान्य व्यक्ति सत्य बोल नहीं सकता सत्य समझ नहीं सकता सत्य लिख नहीं सकता सत्य का पालन करना तो बहुत कठिन है दिन भर जो अविद्या से ग्रस्त रहता है वो झूठ में डूबा हुआ है अविद्या, अस्मिता, राग द्वेश अभिनिवेश ये अविद्या और अविद्या के जो पित्र, पुत्र, पोत्र हैं ये अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश इनसे अभिभूत रहता है वह असत्यवादी सत्य को जान नहीं रहा है असत्य में खेल रहा है जिसमें राग उभरा हुआ है द्वेश उभरा हुआ है अस्मिता उभरा हुआ है और जिसमें अभिनिवेश उभरा हुआ मृत्यु का डर मृत्यु का नहीं भूख का डर रहता आदमी में बुखार न जाऊ आप देखो बड़े बड़े उत्सवों के अंदर होते हैं बस टूट पड़ते हैं प्रवतन समाप्त हुआ संध्या हो शांति पाठ हुआ नहीं हुआ उससे पहले देखा आप तो ये समाप्त होने वाला शांति पाठ होगा चलो पढ़ो पहले बड़े कहे बेटे को कहेगा बेटे को कहेगा ब, ब, पत्नी को कहेगा बड़ी भीड़ लग जाएगी चलो अब चलते हैं हम शांति पाठ तो होता रहता है करते रहते हैं हम अब शांति पाठ रहा है शांति की रहा है बस चलो पहले चलते हैं। चलते हैं बड़ा भीड़ उएगा भोजन कर लेते हैं फटाफट पहले जोशी जी होता ना ऐसा ये स्वार्थि वाले झूठ में भी हैं ये है ये पिशाच है है पिशाच जो कहते हैं अपना सत्य कर लो पहले देखा जाएगा जो भी आप में तो प्रतियां नहीं होती ऐसी है? जी नहीं होती होगा नहीं होती ये भी झूठ होगी ऋषि की नहीं होती है नाम ऋषि है आपका बने नहीं ऋषि अभी तक सर्वथा नहीं होती होगी ये हो सकता है मैं मैं गलत हूं जितना मेरा अनुमान है हो सकता है आपकी नहीं होती होगी लगता है आपको कैसी एक प्रवृत्ति स्वार्थ से युक्त होते नहीं कभी राग से द्वेश से अस्मिता से अभिनिवेश से कभी होते ही ना हो ऐसा होता है फिर ये तो और मैंने क्या कहा अविद्या में डूबे रहने वाला व्यक्ति कौन है ईश्वर की आज्ञा से रहित होकर के शिक्षा स्वेच्छा या संस्कारों से युक्त होकर के जो विचरण करता है विद्या में डूबा हुआ है वो है झूठ कोई थोड़ी है गे मोटी भाषा में जिसने देखा उसने कहा मैंने देखा नहीं मैंने खाया नहीं पिया नहीं झूठ का मतलब है जो वेदों में लिखा है जो ईश्वर की आज्ञा है जो ऋषियों का निर्देश है और जो शास्त्रों का सम्मत है जो विधि विधान है जो अनुशासन है और जो नियम है जो कर्तव्य है जितने भी व्रत है नियम है जितने आदर्श है उनका पालन ना करना ये है असत्य में डुबारना इतना कौन करता मैं भी नहीं करता आप में से कोई होगा बहुत कठिन है सत्य को पालन करना सत्य को समझना सत्य को पालन करना सत्य को लिखना बहुत बहुत बहुत बहुत कठिन है एक मिनट नहीं एक सेकंड के लिए मन का नियंत्रण छोड़ा और कहीं न कहीं राग की वृत्ति अथवा द्वेश की वृत्ति अथवा मोह की वृत्ति पैदा होगी होगी होगी होगी पक्की बात है। क्या कहा मैंने ये बातें बहुत समझ में आती है नहीं देरी से आएगी की डिग्री ले लेना आप चाहे मैसूर जाना चाहे लंदन जाना चाहे अमेरिका जाना ये समझ में नहीं आएगी जब तक अच्छे स्तर से आत्मरीक्षण नहीं करेंगे निष्कामता बहुत बड़ी चीज है ये नहीं आएगी निष्कामता ऐश्नाव से स्थिति राहित्य स्थिति नहीं बनेगी यत्पर्य मनुष्य सूक्ष्मदृष्टिया आत्मरीक्षण न करोति ये प्रवृत्त मनसी उत्प्यँ रूपेण निरीक्षण न होती पर्यटन मनुष्य निर्विकार न काम बहुत पशा अहम तो हम न किम एकदश किम पशा कि पठा तभाव कि जैसे भवति। से ज्ञान बहुति वाक्यन न वाक्य न वर्ति नटती आकत्या आकजान भवति। ये स्वास्थवृत्ति युक्त युक्त तो देश ता ता तो राग अभियुक्तवा रागतुक्त अवियुक्तवा जानम होती स्वयं भी तो जानम कर तो मरती मनुष्य दूसरा नहीं अपने आप को तो अच्छी प्रकार से जान लेता वो राग के और द्वेश के और अविद्या के अस्मिता के अविनिवेश के संस्कार बहुत गहरे होते हैं इतने गहरे होते हैं और वो उतने नीचे से तो जाता ही जा नहीं सकता वो इतना हल्का होता है इतना भारी नहीं होता उसका जान भी जान समुद्र में कोई वस्तु डूबती है ना तो तले में नहीं पहुंचती वो क्यों डॉक्टर साहब तले में क्यों नहीं पहुंचती है नीचे के पानी के ऊपर बहुत अधिक भार होता है वो वस्तु बीच में डटक जाती है नीचे जाती है नहीं जो पंडुब्बियां हैं या जहाज है या कुछ भी है उनको इतना भारी बनाना पड़ता है उस भार के कारण नीचे तले में जाके पहुँचते हैं या वेग से पहुंचाते हैं तो पहुंच नहीं पाता ऐसे ही जो विवेक रूपी विवे, वेग ना हो तब तक व्यक्ति सूक्ष्मता से अंतकर्ण में बैठे हुए गहराई से उन कुसंस्कारों को वास्तव का पता लगा नहीं सकता व्यक्ति गहराई से मैं विचार करता हूँ बहुत पढ़ लिया आपने बहुत पढ़ा है आपने बहुत पढ़ लिया क्यों जी कितना पढ़ा बहुत पढ़ लिया लेकिन गुणन नहीं किया गाय को देखा ना कितने समय खाती है एक घंटा आधा घंटा फिर दिन भर क्या करती है आप पढ़ते कितने घंटे हैं सारा मिला के ये भी पढ़ना है मैं पढ़ा रहा हूँ जो सुबह पढ़ा आपने विवेक भूषण जी का एक घंटा प्रवचन सुना फिर आपने क्रियात्मक योगाभ्यास में बैठे होंगे एक घंटा फिर आपने कोई कक्षा पढ़ी होगी ये सारा पढ़ना होता है अभी पढ़ा रहा हूँ मैं चार घंटे पढ़ाएगी तो जुगाली के लिए कितना समय चाहिए जी गाय एक घंटा खाती है आठ घंटे जुगाली करती है और आप चार घंटे पढ़ते हैं तो कितने घंटे चाहिए गाय के हिसाब से मनुष्य के हिसाब से बहुत बड़ा चो जाएगा कितना जाएगा जी आठ चौक बत्तीस घंटा बत्तीस घंटा मिलता है आपको थोड़े घंटे तो मैं निकालता हूँ आप तो नहीं निकाल पाए यदि आपको ना भेजा जाए तलोद ना भेजा जाए अहमदाबाद ना कोई बाहर के काम हो तो आप तो जुगाली करें नहीं खाते नहीं खाते पेट फट जाएगा फिर आप विचार नहीं करते गुरुकुल के ब्रह्मचारी जब पढ़ते थे खेती भी करते थे गायें भी पालते थे दूध भी निकालते थे भोजन भी बनाते थे कपड़े भी साफ करते थे गुरुओं की सेवा भी करते थे समिधाएं भी लाते थे घी भी बिलोते थे और साफ सफाई भी करते सारा काम करते थे पढ़ाई कितने करते थे एक घंटा आधा घंटा वह छुट्टी स्वामी सत्यपति की जीवनी पड़ी आपने क्या पड़ी कितने घंटे पढ़े अजमेर में यधिष्ट जी मीमांसा कहते थे आधा घंटा पढ़ूंगा मैं मेरे दो तीन घंटे मेरा प्रूफ देखना पड़ेगा आपको आधा घंटा पढ़ूंगा मैं छठी बस ना क्रियात्मक योगाभ्यास ना यज्ञ के उपरांत यज्ञ वेद प्रवचन ना कोई आत्मनिक्षण ना कोई और कोई पाठ कुछ भी नहीं बस आधा घंटा पढ़ाएंगे पांच दर्शनों को पढ़कर के जीवन में संतोष ना आए अप्रसन्नता प्रसन्नता ना हो निष्कामता ना आए तृप्ति ना हो व्यक्ति वैराग्यवान ना हो और सन्यास की योग्यता ना बन जाए तो मैं तो कुछ नहीं ना तो किया आज तार्बर बस क्या लिखा हो ये मैंने ढूंढ ढूंढ के लिखा है क्या लिखा जी वहां यदि दिन भर के व्यवहार में आपके मन में स्वार्थ की राग की द्वेश की आलस्य की प्रमाद की अकर्मण्यता की स्थिति उत्पन्न होती है तो समझ लेना आपने कुछ नहीं बढ़ाएगी कुछ नहीं बढ़ा आपके मन में परोपकार की भावना नहीं है तो समझ लेना कुछ बढ़ाया नहीं आपने न यज्ञ किया न अध्ययन किया न साधना की न कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब बेकार मेरी बातों का अन्यथार्थ नहीं लेना अन्यथार्थ लेंगे तो आपका दोष होगा मेरा नहीं दोस्त नहीं होगा मैंने ऐसे मानुभावों को देखा है जिनको अक्षर लिखना नहीं आता है अंगूठा छाप है सेवा भावना प्रेम श्रद्धा दूसरे के लिए तड़फ इतनी अधिक है इतनी अधिक है इतनी अधिक है कुछ मत न केवल यहां विदेशों में मिलती है सब जगह और ये व्याकरणाचार्य दर्शनाचार्य वेदाचार्य निरुक्ताचार्य आयुर्वेदाचार्य इतने भी आचार्य कितने लगाव बलें सारे विद्याएं पढ़ के नारद की तरह शोचनती है, है कि सोचती है सर किमर्थम वो है, जलता है वो दूसरे की प्रकृति को देख करके दूसरे की उन्नति को देख दुखी सुविधाओं को देख करके दुखी होता है जलता है क्या कहा था नारद ने शब्दविथ अस्मि ना तो वेदवित आत्मविथ अतए हम सोचा नहीं दुखी हो रहा हूं संतप्त रहता हूं मैं पढ़ तो लिया मैंने को, दर्शनों को उपनिषद को पढ़कर के व्यक्ति आलसी बना रहे आपको नींद कैसे आती है दोपहर में समझ में नहीं आता। मेरी अनेक बार इच्छा होती है दोपहर में बढ़िया दो दो गद्दे लगा करके दो दो एसी चला करके और प्रयास करता हूँ सो जाऊं आज में आधा घंटा एक घंटा वो नींद आती नहीं है आती नहीं है आती नहीं है इतनी भयंकर गर्मी के अंदर अंधेरे कमरे के अंदर जिसमें हवा नहीं आ रही है पंखा चल नहीं रहा है प्रकाश नहीं है पूरा और कामों का इतना बोझ सुबह ले से लेकर सायकाल तक दायित्व आपसे परिपूर्ण आपके सरके पर पड़े हैं और फिर भी आप खर्राटे भर के सो जाते हैं दोपहर में मैं तो गजब का आश्चर्य समझता हूँ <laughs> है जी गजब की चीज है दीवा माँ स्वापसी ही किसके लिए लिखा है ओ, लोग सुनाते ना जब रात को जगते हैं हम क्या है वो सारा जहां सोता है हम तो सोम दयान जी के लिए आता है ना क्या है वो शेर क्या है जी जब सारी दुनिया सोती है हम देश की स्थिति को देख करके दुख हो दुख है हाँ बढ़ते रहते हैं ऐसा कुछ है सारा विश्व मुस्लिम बनने जा रहा है सारा विश्व मेरी तो नींद हराम हो जाती है जब तो बाहर जाता हूँ तो बाहर भी नींद नहीं आती है अपनी स्थिति को छोड़िए बहुत सूक्ष्म बात है देश की समाज की स्थिति को देखने वाला स्थूल रूप में दिखाई दे रहा है उसको देख करके भी नींद नहीं आती आदमी को चैन नहीं होता उसको मैं कुछ करूं विशेष काम भगत सिंह का जीवन बढ़ाया हैं? है? साठ दिन तक उन्होंने कितने दिन तक उन्होंने अनन नहीं खाया था किसके लिए फिर आपको जेल कर दें छह साठ दिन के लिए चलो इसको ट्रीम बटन बंद, बंद कर देंगे आपको चलो जिएंगे मर जाएंगे हा? बोलो मर जाएंगे कहां से पता नहीं इसे नपुंसतार कायरपन विरुद्ध बना जाता है ये है ये कहां से आ जाता है कुतस्वा कसमलिदम क्या है वो गीता में है वो क्लव्यम मास्म पार्थ नई तत्व उपपद्य ते नपुंसकता तो प्राप्त हो रहा है तू क्या गीता रामायण ये आत्म तत्व पढ़ाया हमने क्या समझ में नहीं आया मेरे अपने आप को चैलेंज नहीं दे सकते आप इसे भूकंप आ गया है या कहीं आग लग गई है या बाढ़ पड़ गई है अकाल पड़ गया है बस या पता नहीं कोई वायरस स्वाइन फ्लू का आक्रमण हो गया है डेंगू हो गया या एक और था रोग पांव पांव होता था पहले चिकनगुनिया ऐसे हो गया है <laughs> रोग दिखाई देते हैं क्या स्थिति है समझ में नहीं आई मेरे आपको टुंडरा में जाके छोड़ देते क्या होगा जी जहां बर्फ की बर्फ है क्या होगा वहां आज मेरी ओर देखो जरा ऊपर जहाँ मैं अभी मैं गया था एक सत दिन ले गए मैंने चलो इस बार आपको बिल्कुल उतरी ध्रोके जाते हैं चलो तो दिन भर गाड़ी चलाई सुबह से दोपहर तक पहुँचे और पूरा कनाडा का क्षेत्र पार किया फिर आगे ये होता है ना जहाज़ बोट कौन सा जिसमें यात्रा करते हैं ना जहाज में बैठे हम वो जहाज से गए दूर सच्चे स्तर से शुद्ध मन से आत्मिक्षण करने वाला व्यक्ति जो होता है वो तत्काल अपने जीवन को नीचे से बिल्कुल बॉटम से पिक क्यों ले जाता दुखी नहीं होता किसी भी हाल में दुखी नहीं होता उदाहरण मैंने कितनी बार बताया मैंने आपको स्वामी सत्यपति जी का उदाहरण इन्होंने कभी नहीं कहा मेरे को यहाँ से ले जाओ कहा इन्होंने कभी मेरे यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता मैं और कहीं जाऊँगा कभी नहीं कहा ना इस तरह का जीवन का सर का पता नहीं ये ब्रह्मचारी आया एक आज उसको बकाया मैंने एक बगा दिया मैंने क्या सुना मैंने कि मेरे रोग हो गया है इसमें आयोडीन की कमी आप यहाँ पर जो नमक प्रयोग करते हैं उसमें आयोडीन नहीं है सादा नमक का प्रयोग करते हैं इसलिए मेरे रोग रोग पैदा हो गया है आयोडीन मैंने तो कहा वाह क्या आया है तुम तो आयोडीन का प्रयोग करने वाला आज तक तो हमने सुना ही नहीं तो बड़ा ऊंचा ऊंचा वैज्ञानिक आ गया है इसे मूर्ख को पता ही नहीं है कि सैंधव नमक का प्रयोग करते हैं आयोडीन से भरपूर है ये तो मूर्खों की बार चलाई हुई आयोडीन की मैंने कहा इसका तो लक्षण और ही प्रकार का है बगाओ इसको बगा दिया मैंने एक घंटा लगा चलो आप यहाँ योग्य नहीं है पात्रता उत्पन्न करके आओ हम नहीं दे रहे यहाँ पे, ये दुनिया दे दे रही है छह करोड़ लोग रह रहे हैं यहाँ पे, साढ़े छह करोड़ आयोडीन की कमी यहाँ पर सुन लिया बस आयोडीन की कमी है कल कहेगा इसकी कमी है उसको नमक की कमी है उसमें का सब्जी ठीक नहीं है घी ठीक नहीं है दूध ठीक नहीं है पलाना ठीक नहीं है गायों को चारा ठीक नहीं खिला रहे हैं और ये नहीं हो रहा है गेहूँ ठीक आटा नहीं ठीक पिस रहे हैं रोटी ठीक पक नहीं रही है कच्ची बन रही है पता नहीं क्या कहेगा ये लक्षण तो ये तो ईश्वर को प्राप्त करने आया है तो आयोडिन की चिंता कर रहा है रोटी की चिंता कर रहा है सब्जी की चिंता कर रहा है मैं तो पता लगा लेता हूँ मैंने जिस तरह से जीवन जिया है गुरुकुलों के अंदर आप इनमें से एक भी शायद मुश्किल से जी सकोगे इतना भयंकर जीवन था हमारा दरिद्रता कहो या अभाव कहो या मूर्खता कहो कुछ भी कहो ऐसे गेहूं खाए हैं मैंने मैंने पहले ही बताया होगा जिसमें एक एक गेहूँ में दो दो सुर्सी घुसी हुई रण सिंधी जी सुन रहे हैं मेरी बात आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व में और गेहूँ इतने सड़ गए थे वो कि वो चिपक गए थे आपस में वो वो कीड़े सोच करके करके गंदगी से दो गेहूँ चिपक जाते थे वो खाद बन गया उस खाद को भी फावड़े से काट काट करके बाहर पांव से रोंद रोंद करके बीजों गेहूं को अलग अलग कर करके और फिर उसको पानी में डाल करके जो बिल्कुल खोखले होते उनको भादिया करते थे और जो सुर्सियों के साथ में या सुर्सियों के बिना जो भारी है नीचे रह जाया करते थे और फिर उसको बिछाते थे कितनी हत्या होती थी उसको मांस खाया हमने तो ऐसी स्थिति होती थी सुन रहे मेरी बात कहेंगे तो नहीं किसी को हैं हैं आप जाके आचार्य बल्दीज कहते तो वहां कह रहे थे हमारे पता मांस खाया हमने तो रोटिया में कह सकता है आदमी आप तो कालवा के पास की है ना कहा हैं आप हैं है अरे है? फिर तो बड़ा खतरे वाले हो गए बस कालवा <laughs> जाएंगे आप ए? सत्य बड़ा होता है स्वामी सत्यप्रति जी बड़े ना आचार्य बलदेव जी बड़े ना स्वामी दयान बड़ा है। सत्य बड़ा होता है मैंने आपको सुनाया वहां पर सब्जियां पता ही नहीं क्या स्थिति स्वामी सत्यप्रति जी को मैंने देखा है स्वामी सत्यपति को मैंने देखा है रोटियाँ जिसमें कीड़े होते थे ऐसे गहूँ पिसा करके उसकी रोटियां बनती थी मैंने स्वयं खिलाई उनको मैंने कहा करो विरोध क्या नहीं चलने दो कोई बात क्या आगा जी मैंने सुन रहे हैं आप पीछे वानपी बैठे हैं लोग नरेश जी बड़ा भयंकर विरोध करते थे सुनते नहीं थे कोई बात नहीं हम नहीं कर रहे हमारा काम नहीं है हम भिक्षुक हैं हमें रोटी मिल जाती है हम खा लेते हैं प्रयास करना चाहिए हमारा कर्तव्य है ये परंपरा की बातें हैं ये सत्य बड़ा है न स्वामी दयानंद न स्वामी सत्यपति ना आचार्य बलदेव न आचार्य ज्ञानेश्वर न स्वामी विवेकानंद कुछ भी नहीं सत्य बड़ा होता है गेहूं शुद्ध होने चाहिए आपके यहां तो कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं जी यहां हमने खाए साढ़े छह तक गंदे संदे तेजेंद्र जी चैलेंज स्वीकार करो स्वस्थ बनकर के दिखाओ कुछ भी करो चलो एक को तो मां भेज दिया मैंने आपको आपके आया ना कुटिया में कौन आया है आगे ना आयुष नंबर लगाऊंगा मैं कल देखता हूं मैं ये कह रहा है मैं हरियाणा जाऊँ मैं हरियाणा जाऊँ हरियाणा जाऊँ वहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ दिखाऊँ मैं मैं कहता हूँ नहीं यहीं समाधि यहीं लगाएंगे उतना ठीक अच्छा। हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं पर शारीर के दिमाग में उल्टा तवा चढ़ गया है क्या कहते हैं उल्टा चवा चढ़ना आपको वहाँ कुटिया देते हैं एक खा लिया ना जैसे जी है एक महीने परीक्षण करके देखेंगे महीने दिन देखेंगे पहले चलो इनको बढ़िया भोजन दस सो भाई जी इनके अनुकूल भोजन कराना और जो अनुकूल भोजन हो वहीं करा देना भोजन भी इनको ही देखेंगे परीक्षण करके वक्ता क्या नहीं है डॉक्टर के सामने जाने का मतलब भीख मांगना है मेरे पाव में दर्द रहता था अब भी थोड़ा बहुत रहता है मैं जाता नहीं क्या हम नहीं जानते क्यों और आई क्या कारण है अपने परिणामों को भोग रहे हैं चैलेंज को स्वीकार करो इसको क्या कहा मैंने हाँ पानी बदल लो दूध बदल दो भोजन बदल दो दाल बदल दो प्रतराश बदल दो कुटिया बदल दो स्थान बदल दो वातावरण बदल दो बिस्लरी बोतल मंगा हा, हा, हा, हा। चलो पन्द्रह दिन के लिए बिस्लरी बोतल मंगा मेरे तो गाँव में कोई बात नहीं जी आत्म ए, क्या नाम प्रिय जी बोतल ले आना एक पच्चीस लीटर की इनके लिए देखते हैं प्रयोग करके बिस्तरी की बोतल मंगवा लेना कहाँ है वो भी वो भी ले आएंगे आज भी ला सकते हैं कहाँ नहीं आए हो तो हैं तो ला सकते हैं वो पच्चीस लीटर की कल मंगवा देंगे इनको नहीं करके देखिए हम अपने लिए जीने वाला मैं कितनी बार बताता हूं स्वार्थवृत्ति वाला पीछे मैंने बताया था आज फिर बताता हूं मैं हमारा परिवार जो है जिस कमरे में रहते हैं उतना ही नहीं है जिस विद्यालय में रहते हैं उतना ही नहीं है वानपस्त भी हमारा परिवार है ये सारा परिवार हमारा है मैं तो ऐसा मानता हूं मैं मना है और अभी मानता हूं ये कर्मचारी हमारे नहीं है हमारा कोई मतलब नहीं है इसे गौशाला के हैं पाकशाला के हैं खेत के मजदूर हैं या ऑफिस में काम करने वाले हैं हमारा कोई मतलब नहीं लेकिन नहीं हम मानते हैं हमारे हैं ये हमारे पास धनाता है इसमें इसका भी भाग है हमारे पास साधन आते हैं इसमें भी इसका भाग है हम इनको भी प्रसन्नता का हमारे पास धन हो आपने देखा नहीं नगरों के अंदर बड़ी बड़ी पचास पचास लाख की करोड़ करोड़ की कोठियां हैं और पास में झोपड़पट्टी वाले बैठे हैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं सब जगह ऐसा नहीं होता लेकिन कई कहीं ऐसा देखने को मिलता है जो कोठियां वाले कारों में घूमते हैं बढ़िया व्यंजन खाते हैं लाखों लाखों रुपए उनका मासिक खर्च होता है और झोंपड़ पट्टी वाले के पास जाकर के कभी रोटी का पुस्ता नहीं वो मैं तो कहता तो राक्षस है वो हम यहाँ दूध लेते हैं घी लेते हैं मिठाई लेते हैं फल लेते हैं घूमते हैं फिरते हैं आराम से पंखे के नीचे कुटियाओं में और इन विचारों को पूछे ही नहीं हम हमारे जैसे तो कोई स्वार्थ नहीं ढोंगर पाखंड जाता है सारा संध्या करना यज करना स्वाध्याय करना सारा ही आप लोगों में सिर्फ प्रत्याशी कहीं होगी देखते नहीं हो तो मैं बना मैंने बनाई है नियम बना रखा है मैंने आपको अतिथियों हमारा कर्तव्य सबको देने का हमारे पास लाखों रुपए आते हैं हजारों इनमें बांटे हम तो बुलाता हूँ सबको हजार दो हजार हजार दो हजार हजार दो हजार रहता हूँ मैं तो इनमें भी देता हूं वहां भी देता हूं उधर भी देता हूं उधर भी देता हूं उधर भी देता हूँ संस्था किसके लिए सेवा के लिए ये आने के बाद में मैंने कम से कम तीस हजार रुपये का सामान बांटा है मैंने क्या कहा जी मैंने क्या कहा डॉक्टर साहब हाँ तीस हजार का सामान कैश दिया है कपड़े दिए हैं जूते दिए हैं सामान दिया है फल दिए हैं फ्रूट्स दिए हैं मिठाई दी नमकीन दी सुविधाएं दी दि, पात्र दिए बड़े बड़े क्यों दिया अपने आप को ईश्वर का पात्र बनाने के लिए हम स्वार्थी नहीं है ये हमारे सदस्य हैं जितने भी काम करने वाले हैं आज गौशाला के सेवक के मन में हमारे प्रति देश उत्पन्न जाता है मूर्ख आदमी है वो स्वार्थी है मूर्ख है या ज्ञानी है वो पता नहीं क्या कर दे दूध में पानी मिलाना शुरू कर दे खराब गाय का दूध शुरू कर दे गाय का दूध शुरू कर दे, आदमी देता मैंने देखा प्रत्यक्ष मजदूरों को आप सौ दो सौ रुपए का खिला दो वो हमारा हजारों का सामान का बचत कर देता है क्यों जो चीज देखा ना आपने कईयों को देखा हमने सीमेंट का, का काम करने वाले हैं कोई काम करने वाले हैं ये थोड़ा सा सुविधा रहते हैं हमारे रखबुखते हैं हमने खाया है इनका इनका बिगाड़ मत करो अधिक मत डालो अधिक खर्च मत करो लाभ हो जाता है हमको हमें ये दृष्टिकोण हमारा नहीं है कि हम किसी को देंगे खिलाएंगे तो हमारा लाभ उत्पन्न करेगा तो परिणाम बता रहा हूं मत आप हम निष्काम भावना से देते हैं क्या मतलब भाई ऑफिस में काम करता है हमारा नहीं ये हमको देखता है हमारे संपत्ति को देखता है हमारे धन को देखता है हमारे ऐश्वर्य को देखता है हमारे सुख सुविधाओं को देता है हमको धार्मिक परोपकारी श्रेष्ठ उत्तम सन्यासी सन्यासी और ऋषि मानता है हमको और हम उसके लिए कुछ भी ना करें और हमारे पास हजारों लाखों रुपए आए, हम उसको पूछे ही नहीं हमारा जितना स्वार्थी और कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं होगा इसलिए हम हजारों रुपए उनको देते हैं गाय का दूध जितना मोल होता है हम दस बारह जो भी रुपया पैसा देकर लेते हैं लेकिन हम ये विचार करें हम तो पैसा दे के दूध लेते हैं क्यों दान दे नहीं हमारा कर्तव्य है आज ये दूध देना बंद कर दे सट्टी पिट्टी जाए सारे वान पक्षियों एक भी दिखाई ना दे मेरे को शायद वो कहते हैं यहाँ तो जी दूध नहीं मिलता है हमको तो वहाँ उधर पालनपुर जाएंगे हम तो वो कहेगा मैं तो बड़ौदा जाऊँगा वो कहते मैं तो मीठा कले <laughs> कह रहा मैं तो जो शुभम में बढ़िया है हमारे यहाँ तो जूनागढ़ में बढ़िया गए हैं आहिर लोग ले आते हैं और वहाँ ले आएँगे हम करेंगे डॉक्टर साहब कहेंगे आचार्य जी कोई बात नहीं नहीं से तो वो वो डेरी में रुकला बढ़िया दिल्ली में <laughs> हम जो एक लाख रुपए गौशाला में दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं जी इसलिए दे रहे हैं यदि गौशाला ना हो हमें अपनी स्वयं की गौशाला बनानी पड़े तो इतना शुद्ध मिल सकता है और स्वयं की गौशाला बना के देखो खाट खड़ी हो जाए किसी की इसलिए हम देते हैं चुपके से गायों को भी गाय के पालकों को भी उनकी ड्रेसें देते हैं उनको पैसे देते हैं उनको खर्च किराया देता है हजार रुपए देते हैं हम साल में हजारों हजारों हजारों इसलिए हमारे हैं ये ये खुश रहे हैं आत्मिक्षण करने से व्यक्ति को प्रतिति होती है मैं कितना पानी हूं कभी तू पल भर सोच ले प्राणी क्या है तेरी कर्म कहानी पता लगा ले पुण्य है कितना पाप तेरे दामन में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में सुना ना आपने गीत माटो, धन नहीं धन तो बहुत तुच्छ चीज है प्रेम माटो, सहयोग करो समर्थन करो विरोध मत करो मैं देखता हूं बिना आधार के बिना प्रमाणों के बिना किसी तुकबंदी के बिना अनुमान के बिना संभावना मिथ्या कल्पोल कल्पित मन में वृत्तियां उत्पन्न करते रहते हैं जो हमारा विषय नहीं है ये तो वही है आबेल मुझे मार वाली बात बिना आधार के क्लिष्ट वृत्तियां उत्पन्न करना मन में पाप वृत्तियां उत्पन्न करना जो हमारा विषय नहीं है होती है बहुत ही देखेंगे अनुभव करेंगे आप होते हैं लगभग बहुत शिविर के अंदर मुझे सुनाया किसी ने जशो भाई सुनाया कि कुछ लोग कहते हैं कि जी क्या ये हमसे पैसे ले लिए हैं सूखा सूखा खिला रहे हैं ना कोई घी दिखाई दे रहा है ना कोई तेल दिखाई दे रहा है सुबह उबाल के सब्जी रख दी जैसे भैंस के आगे रखते हैं सुनाते हैं लोग क्या करें अभी इन्होंने मैंने कहा कि घी डालो तेल डालो तो कुछ लोग कहने लगे क्या ये घी बहाया जा रहा है नाली के अंदर जा रहा है ये कह मेरा समझ में नहीं आ रहा मेरे के मेरे भी नहीं आ रहा है आपके नहीं है इसके कंट्रोल कोई नहीं कर सकता एक तो ऐसा काम है घर तमाशा समय लगाओ पैसा लगाओ बुद्धि लगाओ जागो भूखे रहो प्यासा रहो उपासना को छोड़ो सब कुछ छोड़ो और लोगों की सुनो इतनी तैयारी है किसी की तब तो आए मैदान में वो कह रहा हैं मेरे को तो मैं सेवा करूंगा मेरे को बड़ा यश मिलेगा मालाएं पहनाएंगे मेरे को तो जय जयकार करेंगे गुणगान गाएंगे फोटो खींचेंगे मालाएं पहनाएंगे ये करेंगे बेचारा भाग जाएगा दो दिन में जब खोद मारेगा एक ही आदमी तो <laughs> तो जी अनुभव तो हो गया होगा ना हैं होता है ऐसा इसलिए आत्मिक्षण करके देखो कृष्ट प्रतियां मत उत्पन्न मत बिना प्रमाणों के मत विचारो कि दूसरा क्या कर रहा है क्या किया है क्या नहीं कर रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बार बार बार बार परीक्षण करने के उपरांत कोई निर्णय लेना चाहिए कि इसने ऐसा किया है ऐसा कर रहा है मिठाइयां हम लाते हैं बांटते हैं लोगों को कल्पना करो किसी ने मिठाई देख ली यहाँ तो बड़े गुलाब जामुन हैं यहाँ तो बर्फी आ रही है मावे की आ रही है उनको पता नहीं वो कहेंगे देखो कितना पैसा बर, बर्बाद करते हैं अब उसने ये विचार नहीं किया कि इसने पैसा बर्बाद किया है लोगों ने भेंट में दिया है ये वही नहीं विचार करता पैसा बर्बाद किया ऐसा था खर्च कर दिया फालतू तो। सुना है मैंने कईयों से बहुत पुरानी बात है ये पैसा बर्बाद हो रहा है अब सब भी उनके पर नियंत्रण नहीं लगा सकता इसलिए हम चुप रहते हैं उनको पता ही नहीं पैसा कहां से आ रहा है ये पैसे से आ रही बिना पैसे से आ रही क्या आ रहा है खाने की है पीने की है उड़ने की है ले जाने की है देने की है बिछाने की है निर्माण की है या क्या है हर प्रकार की वस्तु हमको लोग दान में देते हैं हर प्रकार की देते हैं अब वो इतना ही चिंतन कर ले कि वस्तु दान में आई होगी होगा आई होगी हम क्यों विचार करें भी? जीवन निर्माण का एक बहुत बड़ा उपाय है बिना पैसे के बिना धन के बिना पुस्तक के बिना बिना सत्संग के बिना पाठ पढ़े बिना किसी और के बिना किसी गुरु के आचार्य के किसी के बिना अपने आत्मा को देखना अपने अंतकर्ण को देखना उसकी पुस्तक को पढ़ना पढ़ करके और अपने जीवन का निर्माण करना सबसे बड़ा पाठ यह उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मय आत्मना बंधुर आत्म रिपु आत्मना सबसे बड़ा मित्र स्वयं है अपना और सबसे बड़ा शत्रु स्वयं है इसलिए अपने मित्र बने हूं अपने मित्र बनकर के जीवन में सुधार लाए कृष्णवृत्तियों को छोड़ें स्वार्थ को छोड़ें प्रमाद को छोड़ें राग द्वेश को छोड़ें निष्काम भावना से युक्त होकर के व्यवहार करें हम याद रखो जिसने अपने जीवन को दे दिया है समर्पण भावना से उसको आनंद आता है मैं तेरा बार विदेश हो आया उन लोग मुझसे पूछते हैं बार बार बाप जी कैटला दाना भेगा कर ले आया अब की बार जस्ो भाई जी पूछते हैं बापजी कैटला नाना बेगा कर लाया उनको एक टक्को नहीं लायो, कैम हम कैम मैंने देखा है लोगों को बहुत लोगों को देखा है विदेशों में, पांच दस पंद्रह लाख सामान्य बात है वहां पर तो इकट्ठा करना क्या कहा मैंने दसो भाई जी अः रण जी यदि मैं चाहता मेरा वानपस चल रहा है मेरा गुरुकुल चल रहा है मेरी गौशाला है और मेरे प्रकाशन हो रहा है मेरे वेद छाप रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ चित्रता रह, वो करता सी डी देता है उनको कैलेंडर देता है ये कहता लो पैसा लो पैसा लाओ पैसा लो पैसा लाओ तो एक चक्कर में दस से पंद्रह लाख रुपए आसानी से मेरे को मिल जाता पक्की बात है क्यों कि जो मेरे साथ गए थे या मुझे मिले थे उन्हें मैंने आठ लाख कर लेंगे दस लाख कर लें बारह लाख कर लेंगे और मैं लाया नहीं मेरे को आत्मसंतोष बहुत अधिक है ऐसा लगता है कुछ किया है कर दिया बस अब तो जीवन जो है एक जीवन जी लिया मैंने कहा ना मैंने आपको एक जीवन जी लिया मैंने पूरी शक्ति के साथ मैंने काम किया पढ़ाने से मैंने बहुत पढ़ाने का काम किया मैंने पूरी शक्ति के साथ पढ़ाया मैंने पढ़ाने जीवन का निर्माण भी किया मैंने पढ़ाना पर्याप्त नहीं था लेखन के समय लेखन का काम किया प्रचार के समय प्रचार का काम किया एक में नोंद प्रवचन दिए मैंने अब नहीं देता हमें इतना प्रकाशन के समय प्रकाशन का, का काम किया विदेशों में गया तो अद्भुत छाप छोड़ी अपनी शांति इससे मेरे को याद रखो कि जो आप पढ़ रहे हैं ना इन सारे पढ़ने का परिणाम निकलता है व्यवहार शुद्धि निष्कामता प्रेम संगठन चतुराई कुशलता सावधानी सतर्कता ये परिणाम आते हैं ये परिणाम दिखाई देते हैं तो इन सूत्रों का शास्त्रों का दर्शनों का उपनिषद का ये दर, वेदों का मंत्रों का पढ़ना सार्थक है ये चीज़ें नहीं आती है तो मैं समझता हूं ब्रथ बेकार है और जिन में शांति नहीं प्रसन्नता नहीं संतोष नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं मेरे पास माताजी का फोन आया ईश्वर देवी जी का आपके 60 वर्ष हो गए हैं और आपका बनाएंगे मैंने कहा आपको तो खुशी होगी मैं मान लो नरक में पड़ गया तो खेरा क्या होगा कि कैसे मैंने कहा लोकेशना उभर गई तो मेरे में अरे क्या होगा लोकेशना वित्तेष्णा पुत्रेशना ना उबर गई तो क्या होगा क्या नहीं हम खेलना चाहते हैं मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं है <clears throat> मैं उस दिन जिस दिन मेरा जन्म दिवस होता है मैं एकांत सेवन करता हूँ मैं यहाँ नहीं रहता विद्यालय में बहुत वर्ष हो गए मेरे को पता है इन लोगों को अब कुछ कुछ पता लगा है कि अब अधिकांश तो विदेश में होता हूँ मैं इस महीने में प्राय विदेश में हूं। होता हूँ नहीं यहाँ होता हूँ तो मैं यहाँ नहीं रहता हूं। हूं मैं सुबह निकलता हूँ एकांत स्थान में जाकर के जहाँ जा गांधी जा आश्रम है या कोई नदी के किनारे या बाघ में जा के दिन भर चिंतन करता हूँ आत्मरिक्षण करता हूँ कुछ निर्णय लेता हूँ कुछ संकल्प करता हूँ और ये काम करता हूँ इसलिए मैंने उनसे कहा है ये लौकिक कार्य है ये लौकिक व्यक्तियों का कार्य है ये मैं इसको पसंद नहीं करता लेकिन बहुत आग्रह कर रही है और आप सबका नाम ले रहे हैं मैंने कहा यह तो षड्यंत्र सारे जाएगा आपको लगता है, आप है। क्या जी जशी जी आप भी शामिल होंगे लगता है मुझे अच्छा नहीं होता ऐसे ईश्वर का गुणगान करें हम आपका आशीर्वाद मेरे साथ में है और मैं आशा करता हूं रहेगा आप लोग यदि यहां नहीं आते नहीं रहते तो कौन हमको धन देता कौन हमको पूछता कौन यहां आता आप लोग यहां हैं मैं आपकी कीमत समझता हूं मेरे को पता है कितनी कीमत है एक एक आदमी की कीमत होती है आप कुछ भी ना करें कुटिया में बैठे हैं तो भी मेरे लिए कीमती हैं आप जब आप रहकर के कार्य करते हैं तो बहुत कीमती हो जाते हैं बहुत कीमत है अकेला कुछ नहीं कर सकता मैं सच कहता हूं आपको मेरे मन में आज तक कभी नहीं आया मैंने किया ये स्वप्न में भी नहीं आता हमेशा मैं कहता हूं आप सबके साथ मिलकर के मैंने किया हाँ इच्छा मेरी रही है लेकिन बिना सहयोग आपका रहा मैं तो केवल मात्र स्टीयरिंग हूं बस बाकी व्हील क्या है कोई पेट्रोल है कोई लाइट है कोई कुछ है कोई सीट है कोई कुछ है मैं तो केवल मात्र स्टीयरिंग की तरह हूं बस चलाने वाला दाएं बाएं यह स्थिति मेरी आप लोगों के आशीर्वाद से आप लोगों के वात्सल्य से आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के प्रेम से श्रद्धा से अनुकंपा से ये सारा काम हुआ है और हो रहा है मैं तो ये कहता हूँ ईश्वर से कि आप स्वस्थ हों और इसी प्रकार हमारे आश्रम का काम चलता रहे आगे हम ऐसा स्थिति बनाए दो जगह से नाम मिल गया हमको क्या नहीं मिल गया ना अजमेर में मिल गया यार पर भी इन्होंने प्रशंसा की थी तो अच्छा कार्य है ये बस आप लोगों का जो आशीर्वाद है आप लोगों का जो वात्सल्य है आप लोगों का जो प्रेम है श्रद्धा है और यहाँ रहना जो है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है मैंने हर जगह देश विदेश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ प्रचना भी सुना है मैंने मैंने कहा मेरा परम सौभाग्य है मेरे को मित्र अच्छे मिले गुरु अच्छे मिले शिष्य अच्छे मिले और वाहपस्थित अच्छे मिले तरसते हैं लोग एक भी आदमी रहने को तैयार नहीं है देखो आप जगह जगह आश्रमों के अंदर वो कह रहे हैं कुटिया कुटती हैं एक भी आदमी रहने को तैयार उत्तम वातावरण है जल यहां से बहुत बढ़िया है जल और वायु और भोजन और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं लेकिन वहां लोग नहीं जाते आपका हमारे पे अनुकंपा है वात्सल्य है अनुग्रह है कुछ भी कह लीजिए आप यहाँ रह रहे हैं इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई भी नहीं है और मैं आप लोगों के विषय में बहुत अधिक मन में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैं आप लोगों को पता नहीं है मैं करता हूँ प्रार्थना रह रहे हैं यहाँ पर कमियाँ सब में मेरे में भी है आप में भी हैं और क्लिष्टवृत्तियाँ आप में भी पैदा होती हैं हमें भी होती सब में होते कोई नई चीज़ नहीं है हमें भी आप में भी हैं अपने शक्ति का बल का ज्ञान विज्ञान का सामर्थ्य का आ, साधनों का ठीक प्रयोग हम भी नहीं पूरा कर पाते आप भी नहीं कर पाते करना चाहिए हमें भी करना चाहिए आपको भी करना चाहिए ये तो प्रेरणा मैं देता रहता हूँ मैं इनडायरेक्ट रूप में प्रेरणा होती है मैंने अनुभव किया है आज मैं आपको बताता हूँ मैं पहले बताता रहता हूँ मैं अनुभव किया है व्यक्ति में बहुत अधिक सामर्थ्य है मैं आज दिन रात काम करता हूँ अनेक व्यक्तियों से फोन होते हैं अनेक व्यक्तियों से बातचीत होती है आते हैं मिलते हैं जाते हैं पत्र ई ईमेल है ये है वो है जाना आना महीने में पंद्रह दिन पंद्रह बार अठारह दिन सत्रह बार पंद्रह बार कॉमन बातें मिले जाना फिर भी मैं अनुभव करता हूँ मेरी शक्ति का समय का उपयोग ना कम हो पा रहा है यदि मेरे को समुचित रूप में सहयोग मिले पूरा विश्वास पात्र व्यक्तियों का तो काम में दुगुना कर सकता हूँ दुगुना काम कर सकता हूँ सही बात आई पक्की बात आई और आप लोगों में सामर्थ्य है ये आप लोग अनुभव करते हैं कि हमारा अध्ययन में कमी हो रही है नहीं हो रही कमी आप यहां रह रहे, रहे हैं बहुत बड़ा अध्ययन हो रहा आपका संस्कार जो बन रहे हैं आपके अनुशासन में रहना बहुत बड़ा बहुत बड़ी विद्या की प्राप्ति है जो अनुशासन में रहता है आप लोग वाहन भी हैं यहाँ आश्रम में अनुशासन में रह रहे हैं ये बहुत बड़ी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं तो कौन रहता है किसी के अनुशासन में कौन इस प्रकार की प्रतिकूल सब्जियां एक दिन कभी न कभी किसी ने कोई सब्जी प्रतिकूल बनेगी बोलो बनती नहीं बनती वो कह क्या आलू बना दिया वो कहे क्या भिंडी बना दी वो क्या बैंगन बना दिया आज वो कह रहे क्या ये कड़ी बना दी है? आता ना कभी कभी से आश्रय आता कोई सब्जी दुनिया की ले आओ आप कहें नहीं मन में कहेगा क्या ये बना दिया दुधी दुधी दुधी दुधी दुधी दुधी दूधी आता है मन में कभी नहीं आता है है है खा जाता है और है नहीं आती नहीं आती है मन में आती ही मन में हम पक्की बन गए ठोस बन गए हैं तीन सौ पैंसठ दिन साढ़े छह वर्ष तक लगातार दाल, दाल दाल दाल दाल दाल दाल दाल दिमाग और शरीर <laughs> शराबी को जब तक तो शराब की बोतल नहीं मिलती है ना हमें जब तक तो दाल नहीं मिलती है हमको तो आनंद नहीं आता है वहां विदेशा में देखो मैं प्रशंसा के दृष्टिकोण से नहीं कर रहा मैं मैं तीन महीने लगभग रहा बीच में एक बार कुछ देने के लिए आया था मैं मैंने दूध नहीं पिया घी नहीं खाया मैंने एक दिन एक टीपा घी नहीं खाया मैं। मैंने मैंने कहा तेल हो तो तेल लगा देना बस तेल में छोंको रोटी रुखी या फिर मैंने कहा तेल लगा देना बस और पता नहीं तेल कौन सा होता था पता नहीं चल मेरे को 20 प्रकार के तेल होते हैं ऑलिव ऑयल पता नहीं क्या क्या होते हैं उसमें दूध नहीं पिया मैंने घी नहीं खाया मैंने मक्खन नहीं छाछ नहीं मलाई नहीं दही नहीं दूध प्रोडक्ट गाऊ प्रोडक्ट कोई नहीं फल मैं खाता ही नहीं पाया यहाँ भी नहीं खाता हूँ मैं प्राय नहीं खाता हूँ अब शुरू करूंगा मैं परसों से विचार कर रहा हूँ मैं थोड़ा अब आपकी कैटेगरी में आ रहा हूँ मैं इन नौजवानों से हट कर के हैं <laughs> ना, ना ना ना मेरे को मन में तो कम से कम बना रहे देखो मैं वो जवानों में हूँ मैं आ एक अलग बात है आपकी कैटेगरी में डॉक्टर साहब मन में तो भी रखूंगा मैं इनकी इनकी कैटेगरी में हूँ यही <laughs> तो फिर आ, आपकी कैटेगरी में आ जाऊँ तो फिर तो मैं खाट पकड़ लूंगा मैं थोड़ा ऐसे चलूंगा जैसे जी की तरह ओके ना ये काम अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये ऐसा ऐसा कहूंगा ऐसा नहीं अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया थोड़ा सावधान रहता हूँ मैं बाकी जब एमरजेंसी होती है तो मैं कुछ भी चला लेता हूँ काम अपना तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा बनाई रखा है मैंने और जो काम जो हुआ ना मैंने कभी भोजन का विचार नहीं किया कपड़े का विचार नहीं किया इस बार लंगोट मेरा बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया लेकिन मैंने कुछ नहीं अनुभव नहीं किया मैंने ये कपड़े पहने मैंने वही चप्पल वही जूते वही पगड़ी घबरा जाओ आप तो लोगों को देखकर कर यूँ देखते हैं लोग जैसे ओसाम बिन लादेन आ गया है कैनेडा में मैं जब कभी स्टेशन पर एरोड्रम पर खड़ा होता हूँ तो लोग सौ लोग खड़े हैं दो खड़े हैं यूँ देखते हैं ऐसे मेरी और आपने देखा हो सामने लादेन को हाँ बस यूँ देखते हैं बल्कि कई बार तो ऐसी घटनाएं घटी वो बच्चे कहते माँ माँ माँ मा, देखो वो सामने लादेन वो खींच करके उसको उधर ले दिखा देती थी वो ऐसा कई बार घटा मैं लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया टर्मिनल वहाँ ट्रेन में देरी थी मैं ऊपर खड़ा हो गया तो कई घोरियां अब घोरे घोरे होते हैं वहां तक तो, छोटे छोटे बच्चे वो यूं दिख रहा था बच्चा ओके मम मम, सुन लिया मैंने तो उसने उसको यू करके उधर लेगी पकड़ के लेगी उधर और बहुत से लोग कैनेडा में क्या इधर क्या इंग्लैंड में क्या मैंने कहा असला वाले होता है ऐसा बहुत बार हुआ वा। क्योंकि पगड़ी देखते हैं, ऐसे कपड़ा देखते हैं असलाम वालिकुम सलाम बहुत बड़े एक ओल डिपार्टमेंटल स्टोर में सैंस ब्रिस्था पता नहीं क्या कनाडा के अंदर तो मैं गया तो एक में दाढ़ी वाला एक मुल्ला आया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम <laughs> होता है ऐसा बहुत बार होता है बड़ा खतरनाक है बाहर जाना लोग मेरे साथ घूमते नहीं डरते कहते हैं आचार्य जी आप जैसों को तो अंडरग्राउंड में बसों में घूमना नहीं छील बड़ा खतरनाक स्थिति है मैंने कहा आप मत घबराओ आपके पास लोग नहीं आएंगे मेरे को देख करके आपकी सुरक्षा रहेगी <laughs> तो डरेंगे वो कि इसके पास बम होगा फोड़ेगा भी फिर ये मैं आपको कई बातें बता रहा था कहने का मतलब ये है कि ये जो ये ये लौकिक क्रियाएं हैं सारी ष्ठीपूर्ति पूर्ति पंचतिपूर्ति स्तम पूर्ति सब लौकिक क्रियाएँ हैं हम लौकिक नहीं है हमको समझा देना कि आपकी ओर से आशीर्वाद चाहिए हमको आप यहाँ बैठे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए उपलब्धि है आशीर्वाद दें आप बस इतना बहुत है हमारे लिए ये जो यज्ञ करना और आवतियाँ देना और ये मिठाइयाँ बनाना और ये खिलाना पिलाना सब लौकिक बातें ये इससे मेरे में कोई अंतर नहीं आएगा बल्कि बल्कि मैं तो रहने वाला ही नहीं मैं सत्ताईस तारीख को यहाँ नहीं रहूँगा मैं की बात है सत्ताईस को बाहर जाऊँगा सुबह उठ के नहा धो कर नाश्ता दी करके निकल जाता हूँ मैं और उस दिन मैं पैदल निकलता हूँ मैं मुख्य बात ये रही मेरी लेकिन अब की बार पैदल चलने का सामर्थ्य नहीं है लेकिन मैं बस में जाऊँगा मैं गाड़ी में नहीं जाऊँगा मैं सुबह निकलूँगा मैं सायकाल तक आ जाऊँगा मैं सायकाल तक दोपहर तो तक जब भी अनुकूलता होगी तो ये मेरी प्रक्रिया रहेगी मैं कुछ पढ़ूँगा कुछ अध्ययन करूँगा कुछ लिखूँगा कुछ संकल्प लूँगा ईश्वर की सान्निध्य में रहकर के कुछ आत्मिक्षण करूँगा मैं आगे मुझे क्या करना है उसकी योजनाएं बनाऊंगा मैं और ये कार्य करना है मेरे को ना कि कोई खाने पीने में तो आप मिठाई बनाएंगे तो हम तो भूल जाएंगे इसको याद जन्मदिवस है मिठाई में ध्यान लग जाएगा मेरे को तो और कोई बात मंत्र मंत्रा करेंगे हों यग्र तो दूर मुदति दैव तदुसुप्त तथा दूरंगम ज्योतिष ज्योतिरेक तन शिव येन ्यपसो मनीषिणो यीण विदि श्रुधीरा यूरव यम तन शिव सकलमस्त दचेतृतिश्चयोतिरमृत प्रजासु य क्रीयते ते मन शिव संकल्पमस्त येदं भूत भुवनम भविष्यत् ष्यत्परीगृी तममृतेन सर्व ये सप्त ते मन शिव संकल्पमस्त यस्मृच प्रतिष्ठिता भाई वरा यमूत प्रजा तन शिव संकल्पमस्त सुषारथिश व युष्याये भीषुर्वाजिन प्रति यदजीरं जवेषम तन्मे तमें मन शिव संकल्पमस्त ओ शाति शांति शाति्यो नमः सबको सादर नमस्ते